पत्ता। बहुत दर्जा पहले फ्लोरेंस शहर पर एक कहर बरपा। आर्ट्सविल स्ट्रीट अपने मुसविरी के फन में भरोसा गवार रही थी। मुसविर और फनकार जो कभी स्ट्रीट के लिए तहरीक का सबब थे, उन्होंने अब रंगों से ही किनारा कर लिया। वजह थी गुरबाद। सब लोग फन के अकदरदान थे, पर फनकारों और मुसविरों को बहुत कम मे�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 सू और जॉनसी ना सिर्फ आला मुसववर थीं, साथ ही वो गहरी दोस्त भी थीं। वो तस्वीरें बनातीं और उन्हें रसालों को बेचतीं। انہیں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، پر انہیں اتمنان تھا کہ وہ اپنا جنون پورا کر رہی ہیں۔ ان دونوں میں سو ایک بہت ہی مضبوط ارادے والی اور عمل پسند خاتون تھی۔ وہ بہت مشقت کرتی اور ہر مسئلے کا سامنا صلیقے سے کرتی، جبکہ جونسی ہمیشہ مستقبل کے لیے خوف زدہ رہتی۔ سو اور جونسی کا ایک ہمسایہ تھا جس کا نام تھا مستر بامن۔ یہ جناب میسٹر برمن ایک ضعیف شخص تھے پر وہ زندہ دلی سے بھرے تھے۔ اسے جو کچھ بھی نظر آتا وہ اسے تصویر میں اتارتا۔ سڑک کے کنارے رکھے بینچ، اپنی عمارت کی سیڑھیاں، یہاں تک درخت بھی۔ وہ ان عظیم مصوروں میں سے ایک تھا جنہوں نے के کے جذبے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ خود होते ہوتے ہوئے بھی میسٹر برمن اکثر سو کے کام میں اس کا ہاتھ और यहां, अगर तुम इस सह के पीछे थोड़ा सा शेड दे दो तो ये बिल्कुल हकीकी लगेगी। ओह, मिस्टर बर्मन, आप तो बहुत हुनरमंद मुसविर हैं। आपको अपनी तस्वीरें फरुख के लिए रखनी चाहिए। आ, मुझे इल्म नहीं। मैं उस दौलत का क्या करूँगा? मैं अकेले रहता हूँ और मैं बहुत कम खर्च करता हूँ। इ कि हर बात दौलत के लिए नहीं की जानी चाहिए। जो काम आपको सचमुच पसंद हो, उसे कभी मत छोड़ो। सब ठीक ठाक चलता रहा, जब तक कि एक दिन जॉनसी बहुत बीमार ना हो गई, और चाहे डॉक्टरों ने जो कुछ भी किया हो, जॉनसी सेहतमंद ना हो पाई। वो ठीक हो जाएगी है ना? मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं ज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 मुझे नहीं लगता कि मैं कभी शिफा पाऊंगी सू मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है और मैं बस यहां लेटी ही रहती हूं जॉनसी तुम मेरी दोस्त हो मुझसे जो कुछ होगा मैं तुम्हारी तिमारदारी करने के लिए करूंगी ऐसी हो लड़कियों मैंने खलल तो नहीं डाला ओह आदा मिस्टर बर्मन हमारी प्यारी जॉनसी क्या कर रही है कोशिश कर रही हूं ओ जॉन्सी, तुम ठीक हो जाओगी, यकीन रखो। मेरी तबियत ठीक नहीं लग रही, मिस्टर बर्मन। मैं ये कमजोरी झेलते हुए थक गई हूँ। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे जहन में है। हाँ, सू ने मुझे बताया अपने जो उससे कहा था, जहाँ चाह होती है, वहाँ राह होती है, ऐसा ही कुछ।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 ये खواب तो नामुमकिन सा है, ये कभी हकीकत नहीं बनेगा। खैर, यही इसकी खूबसूरती है। तुम किसी भी शहर के बारे में खواب देख सकते हो। जब तक तुम खواب नहीं देखते, कभी उसे हकीकी जामा नहीं पहना पाओगे। मुझे यकीन है कि किसी दिन मेरा फंड जाने बचाएगा। मेरे पास चाह है राह तलाशने की। मुस्सब्बीर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 जब कोई उदास होता है, तो दूसरों का चीखना उन्हें और परेशान कर देता है। और जॉनसी बीमार है। हमें पता नहीं कि इस वक्त उसका हैसास से दिल किस मकाम पर है। हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया, मिस्टर बर्मन। मुझे माफ करना, जॉनसी। जॉनसी ने बुरा नहीं माना। उसे अपनी दोस्त के लिए खतावार महसूस हु कुछ भी करने में ना रहे क्योंकि जॉसी ने अपनी لینا लेना बंद कर दिया था सुहाेशा डॉक्टर से किसी दूसरी तरह के इलाاج के बारे में पूछ और डॉक्टर बस यही कहता कि उसे अपने जन को मजबूत करना होगा हाँ। एक جب سو सु अपने बिल्डिंग داخل हुई वह मिर बन के قریب से گزری वह पूरे भी ہوئے हुए थे मिस्टरमन क्या आप ठीक है क्या हुआ <laughs> कुछ नहीं मेरी बच्ची मैं बस सैयफ हो रहा हूँ. मैंने अपने पार्क के अंदर के बेंच पेंट किए तुम जानती हो ना वो जो छत के नीचे हैं रुकिए आप पार्क के छत के नीचे वाली बेंच की बात कर रहे हैं वहां कम से कम 20 बेंच हैं आपने उन सबको पेंट किया है एक दिन में ये तो बहुत ज्यादा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 आप कोई खास ठीक नहीं लग रहे? क्या मैं किसी डॉक्टर को इत्तला करूं? ओह खुदाया, <laughs> तुम बहुत ज्यादा सवाल करती हो, मेरी बच्ची। तस्वीर बनाते वक्त मैं इस पूरी दुनिया में सबसे शादाब विंसान होता हूँ। कोई शह मुझे परेशान नहीं कर सकती। मुझसे मेरी जिंदगी है। और ये बताओ, जॉनसी का क्या हाल है? आ, खास अच्छा तो नहीं है।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 आर्ट्सविल स्ट्रीट में सबने अपनी खिड़कियां बंद कर दी और अपने घरों में दुबक गए। पर जॉनसी चाहती थी कि सू खिड़की खोले। वो यह देखना चाहती थी कि क्या आखरी पत्ता गिर गया है? पर सू ने इंकार कर दिया। जॉनसी की सेहत और बिगड़ जाती अगर वो खिड़की खोलती और सर्द हवाएं अंदर आ जात अगली सुबह सूरज उजली धूप लेकर आया ओलों का तूफान गुजर चुका था सूज जानती थी कि अब उसे खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी आखिर कितनी देर तक वो उन्हें बंद रख सकती थी उसने अपनी आँखें बंद की और पर्दे हटाए और वो हैरत में पड़ गई ओह आखिर पत्ता अभी भी वहाँ मौजूद है क्या ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे वहां یہ پتتے کی چاہا ہے جونسی؟ بلکل ویسے جیسے مسٹر برمان نے کہا تھا تم نے صحیح کہا؟ آسو، میری دوائیہ لاؤ اگر ایک چھوٹا سا پتتہ تفاان پر فتح سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں سہتمند ہونے کا طریقہ تلاش کروں ओ جونسی، جو بھی تمہیں چاہیے میں لے کر آؤں گی مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مصوری میں بہت گموت ہوتی ہے بچی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 उन्हें बहुत सुकून मिला जब मैंने उन्हें बताया कि तुम सेहतमंद हो गई हो और उन्हें ये भी बताया कि आईवी के आखरी पत्ते ने तुम्हें कुवत बखशी है। उनका इंतकाल हो गया जॉन्सी। नहीं, वो नहीं। पर जॉन्सी, तुमने उनका ख्वाब मुकम्मल करने में उनकी मदद की है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक दिन उनका फन और इसने तुम्हारी जान बचाई है। नहीं, सूू। यह बस फन ही नहीं है। वो एक मास्टरपीस है। और मैं उनका ख्वाब मुकम्मल करूंगी। फोरन ही। आखरी पत्ती और मिस्टर वर्मन के बारे में खबर पूरे शहर में फैल गई। मुसविर, शायर, रक्कास, गुलुकार, सभी फनकार मुतासिर हुए। वो सब आईवी के बूते के नीचे इकट्ठे हुए और कसम खाई कि वो फन को आर्ट्सविल स्ट्रीट में वापस लाएंगे। और यही हुआ। स्ट्रीट फिर से जीऊं थी। वहाँ हर दीवार पर तस्वीरें � जॉनसी और सू ने अपनी बचत इकट्ठी की और मुसवरी की तालीम देने लगी बहुमन आर्स के नाम तली वालिदान अपने छोटे बच्चों को वहां भेजते जिंदगी का जज्बा सीखने के लिए सब ने अपनी मुसवरी फिर से शुरू कर दी उन्होंने मुक्तलिफ कामकाज करने नहीं छोड़ी पर अब वो अपने काम का और आर्सविल स्ट्रीट के लोगों को राहत मिली कि उनकी जिंदगियों में रंग वापस आ गए हैं। सब लोग ये समझ गए कि फन कितना अहम था और आगे आकर अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बर्मन आर्ट्स को देने लगे और कुछ ही वक्त में बर्मन आर्ट्स बढ़ा और बर्मन इंस्टीट्यूट में बदल गया।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 एक गांव के मदाفات पर एक जंगल था उस जंगल में एक हरा भरा तवील दरख्त था जिसकी मोटी-मोटी शाखे थी उस दरख्त की हरी रोशन पत्तियां ठंडी-ठंडी हवा में लहराती थी उस दरख्त की शाखों पर खूबसूरत परिंदे आकर बैठते थे गाने गाते थे आराम करते थे वो एक खूबसूरत और खुशगवार दरख्त था दरख्त वो मासूम बच्चा हमेशा अपने मदरसे के बाद इस दरखत के पास आता और खेलता इस दरखत के सेब खाता दरखत के साथ लुका-छुपी खेलता और घंटों-घंटों दरखत के साथ बातें करता नन्हा बच्चा अपनी हर बात उस दरखत को बताया करता था उसके ख्यालात उसकी मंसूबाबंदी मुस्तकबिल के लिए उसकी सोच और बच्चा और दरख्त दोनों एक दूसरे को खूब समझते थे और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के मंतज़िर हो गए। <laughs> <laughs> ये पानी कितना साफ और चमकदार है। दुरुस्त फरमाया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो कुदरती मंज़र के बीच रहते हो। ये चमकदार पानी, ये जगमगाता शम्स और ठंडी हवाएं।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 दुरुस्त फरमाया दोस्त, तुम बहुत खुश किस्मत हो, जो ये खूबसूरत शाम्स और ये हसीन मंजर के बीच दीदार करते रहते हो। काश मैं भी तुम्हारे पास यहां रह पाता। मैं किस्मत के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, पर शाम्स रोज निकलता है। ये कुदरती मंज़र मुझे तुम्हारे साथ बाँटकर अच्छा ल <laughs>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 एक अरसा बीत गया, नन्हे परिंदे आते, दरख पर बैठते और गाने गाकर उड़ जाते, और इसी तरह तरख अपनी ऊंची चट्टान के किनारे अपनी लंबी शाखों के साथ अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। फिर एक रोज वो लड़का दरख से मिलने आया। दरख बहुत खुश था, उसने अपने का दोस्त का शानदार इस्तकबाल किया।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 तुम खुश इसमें तो दोस्त तुम इतनी कुदरती मनाजिर के बीच हो ये शम्स ये हवा के जो और चमकता पानी फिर वो दोनों दोस्त दुनिया की बातों में मसरूफ हो गए दुनिया की तेजी से बदलती हुई तब्दीलियों के बारे में दोनों आपस में बातें करने लगे धरत अपने दोस्त को पाकर खुश था कहानी की नसीहत कुद یاد رکھئے درخت کو انسان کی ضرورت ہے اور انسان کو درخت کی